सारेगा कारवा मिनी भक्ति भगवद गीता अध्याय पांच कर्म सन्यास योग नमस्कार दोस्तों मैं शैलेंद्र भारती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं गीता की गंगा में बहते हुए हम पांचवें चैप्टर पर आ गए हैं दोस्तों दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं और अगर आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता के अध्याय पांच कर्म सन्यास योग का अर्जुन उवाच सन्यासम कर्मण कृष्ण पुनर्योग शससी य्रेयतोरेक ते ब्रूहि सुनिश्चित अर्जुन बोले हे कृष्ण पहले तो आप कर्मों के सन्यास की बात करते हैं और साथ ही साथ में कर्मयोग की तारीफ भी करते हैं प्रभु आप सीधे सीधे जो मेरे लिए फायदेमंद है वो बताइए दोस्तों कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं और अगर आपको दो रास्ते बताए जाएं तो आप कहते हैं भाई जो रास्ता आसान है वो बताइए जहां से मैं जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच सकू सीखने वाले को अधिकार होता है कि वो सिखाने वाले से कहे कि मुझे सही सिखाएं या सही प्रश्न का सही उत्तर बताएं हम भी अर्जुन की तरह हमेशा ऐसी ही हालत में होते हैं दोस्तों जहां हमें सही जवाब नहीं पता होता और अर्जुन की तरह हमें भी जवाब पाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए भगवाच संन्यासह कर्मयोग निश्रेयस्कुभा तयस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो श्री भगवान कहते हैं कर्म सन्यास और कर्म योग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं लेकिन इन दोनों में कर्म योग साधन आसान होने की वजह से बेहतर है दोनों रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे लेकिन एक रास्ता मुश्किल है इसमें जगह जगह पर नदियां नाले पहाड़ और खाइया आएंगी लेकिन दूसरा रास्ता इससे कहीं आसान है और ये रास्ता है कर्मयोग का कर्मयोग वो रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी होती दोस्तों बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है ज्ञे सनित्य सं न देशी न कांक्षती निरद्व ही महाबाह प्रमुचते हे अर्जुन जो पुरुष न किसी से जलन रखता है और न ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है ऐसे कर्म योगी को सन्यासी समझना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं उन्हें या तो कुछ पाने की इच्छा होती है जैसे धन शोहरत या ऐसी हालत जिससे आप नफरत करते हैं और निकलना भी चाहते हैं जब इस तरह की दुनिया के बंधन में फंसे होते हैं तो और कुछ नहीं कर पाते बस फंसते ही चले जाते हैं लेकिन जैसा कृष्ण कह रहे हैं अगर आप दोनों को छोड़ सकें, ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत तो आप ऐसे कर्म योगी हैं जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा सांख्य योग पृथक बालावदंते न पंडिता एक सम्यक भयोर्विंदते फलम कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं दोनों दो अलग रास्ते हैं दोस्तों जिसकी डेस्टिनेशन है वो परमात्मा जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़ों में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांग के जिंदा रहता है असली सन्यासी वो है जिसने अपनी फीलिंग्स पर विजय पाई है जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है और कई ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं वो भी गलत नहीं है आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है यद सांख्य प्राप्त यते स्थान तद्योग गैरपि गम्यकम सांख्यम च योग यह पश्यति सप्य परम धाम यानी सदगति फाइनल डेस्टिनेशन ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए कृष्ण ये बात उनके लिए कह रहे हैं जो जगह जगह ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो पूजा करो और कोई काम मत करो यह पाखंड है दोस्तों जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है वैसे ही कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने की या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते सन्यासस्तु महाबाहो दुखमापत मयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरे कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि सन्यास का अर्थ है अगर ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया के पचड़ों से ऊपर उठके और सच्चाई को जान पाओगे और अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्तापन यानी कि अहंकार जैसे कि मैं हूं मैं ही करता हूं इसे छोड़ना होगा और इसे कैसे छोड़ा जाए अपनी इंद्रियों को वश में करके फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग करके कर्म को करके उसे भगवान को सौंप के अहंकार छोड़ा जा सकता है अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया तब भी ये कर्म योग तो आपको करना ही होगा तो फिर सीधे कर्म योग ही क्यों ना किया जाए योग युक्त तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरुवन्नपि न यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर लें वो रहेगा तो पानी ही ऐसे ही हम भी उस परमात्मा में से निकले हैं उसका अंश है हमारी आत्मा बस इसी को हमने समझना है और वो कैसे होगा कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका मन अपने वश में है जिसने इंद्रियों को जीता है और जो अंदर से एकदम शुद्ध है ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता और जब कोई इस अवस्था में आ जाता है तब उसका सामना होता है उसकी अपनी आत्मा से दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है और इसी को जानने का ही ये सारा खेल है और यही बात कृष्ण अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं नैव किचित करो मीति युक्त मन तश्यन शुणवन स्प्रशन जिघ्रन नष्ण छन स्वपन श्वसन प्रलपन विस्रजन विसृजन गृहणन नुन्मिषमिष न इंद्रिया इंद्रिया वर्तन धारयन जो सच्चाई को जान चुका है जिसे ज्ञान प्राप्त है वो सांख्य योगी देखता है सुनता है स्पर्श करता है सूंघता है खाना खाता है सोता है सांस लेता है बोलता है सब कुछ करता है जो मैं और आप करते हैं लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों वो ये कि सब कुछ करते हुए भी वो जान रहा है कि ये वो नहीं कोई और कर रहा है वो खुद को इस सब को करने वाला नहीं मानता वो इस सबके पीछे ईश्वर को मानता है अपना हर कर्म वो भगवान को सौंप देता है हम ये समझते हैं कि हम अपनी दुनिया को चलाने वाले स्वयं हैं परंतु यही फर्क है हम में और ज्ञानी में ब्रह्मण्याधायकर्माणि यमाणी संगम त्यक्वा करोती ते न स पापे न पद्म पत्र कमल के फूल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों वो होता कीचड़ में है उस पर से पानी आता जाता रहता है लेकिन उसका पत्ता हमेशा सूखा ही मिलेगा कीचड़ में रहकर भी वो उसमें लिप्त नहीं होता यही समझदार की निशानी है ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहते हैं जो इस दुनिया में रहे अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाए लेकिन उसमें लिप्त न हो इनके चक्करों में न फंसे जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते दोस्तों उनसे भागना कायरता होती है जिम्मेदारियां तो हमें निभानी ही है दुनिया के सारे काम करने ही पड़ेंगे लेकिन ये काम ऐसे करने हैं जिसमें हम फंस न जाए जैसा कि कृष्ण बता रहे हैं काये न मनसा बुद्धया केवल योगि न कर्म कुरी संग त्यक्वात्मशुद्ध कर्म योगी आखिर क्या होते हैं जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों योगी अपने शरीर मन बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं हमारे जैसे ही परिवार हैं नौकर हैं नौकरी हैं सब कुछ तो नॉर्मल है लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है युक्त कर्म फलम त्यक्वा शांति मापनोती नैष्ठिकी अयुक्त काम कारेण फले तो निबध्य कर्मयोगी को और समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है और इस त्याग की वजह से ही वो भगवान को हासिल कर पाता है और वही दूसरी तरफ जो कर्मयोगी नहीं है जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग हमारे जैसे लोग कर्म के फल की ही इच्छा करते हैं और बस इसीलिए उसमें बंधे चले जाते हैं और कभी भी इस दुनिया के झमेलों से छूट ही नहीं पाते देखा जाए तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा फर्क है इसमें कर्म दोनों कर रहे हैं बस फल से एक का लेना देना नहीं है और एक का बिल्कुल है लेकिन इस छोटे से फर्क का नतीजा बहुत बड़ा होता है सर्वकर मणि मनसा सन्न सस्ते वशी नवद्वारे पुरे देव कुरयन हमारा शरीर एक घर है जिसे नौ द्वारों वाला माना गया है नौ द्वार जैसे दो आंखें दो कान दो नाक के छेद और इत्यादि इन्हीं नौ द्वारों के जरिए हम बाहर की दुनिया से डील करते हैं दुनिया का कोई भी काम बिना इन नौ द्वारों के पॉसिबल नहीं है दोस्तों इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सबके जैसे सारे काम कर रहा है लेकिन अंदर से वो एकदम अलग है उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है और इसीलिए वो असल में कुछ नहीं कर रहा वो कर्म में अकर्म को समझ चुका है खुद को बस जैसे एक माध्यम मान के वो परमात्मा का काम कर रहा है न करतृत्व न कर लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है आप वैसे ही बर्ताव करते हैं परमेश्वर न तो आपके कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है इन सब का संयोग आपके स्वभाव की वजह से होता है आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानिए दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो मेहनत की थी लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया दत्ते पापम न चुकृतम विभु अज्ञाने वृतम ज्ञानम ते जंत वह सब कुछ हमारे अंदर है बस उसे हमारे सामने लाने की देरी भर होती है उससे वन टू वन करने की जरूरत होती है दोस्तों भगवान न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है पाप हो या पुण्य ये तो आपके ही हैं। तो भगवान का इसमें क्या लेना देना आप अपने स्वभाव अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है आपके खुद के अंदर ज्ञान है लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा ज्ञाने न्ञान यशा नाशित मात्म तदित्यवज्ञानम प्रकाशयती तत्परम जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है वैसे ही एकदम से उजाला होता है ये उजाला एक नए सूरज के उदय के समान ही होता है दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं समझते हैं कि हमें सब पता है वो गलत है अरे सबसे पहले यह स्वीकार करिए कि हमें कुछ नहीं पता तभी रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का वरना हमेशा ही अज्ञानी रहेंगे तदबुद्यत्म तत्परायणा ग्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धत कलम ज्ञान की बातें हो सकती हैं कि आपको बोरिंग लगे फिलॉसॉफी या बकवास लगे ये तो बस सोच है दोस्तों दुनिया की सबसे सच्चाई को अगर कोई बोरिंग समझना चाहता है तो उसे कोई क्या कह सकता है कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है जिसकी बुद्धि उसे सही राह पर ले जाती है जिसका ध्यान हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है ऐसे लोग एक दिन कर्म के बंधन से जन्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं और इसे ही परम गति कहते हैं दोस्तों ये कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है क्या आप उनमें से एक हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्ति सुनिचै स्वपाके च पंडिता सम समदर्शिता यानी कि समान भाव रखना जो पंडित और चांडाल को या गाय और कुत्ते को गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेद भाव को खत्म करता है चारों तरफ यही भेद भाव तो हमें दिखता है हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं है अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर समभाव पैदा करना चाहिए अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है, है सर गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषं ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणीते स्थिता कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में सम भाव आ गया उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया दोस्तों जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना उसमें ज्यादा पैसा बड़ा घर बड़ा नाम शायद इसी को जीत माना जाता है लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं मानते उनके हिसाब से दुनिया को वो ही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता मन के जीतने पर ही समभाव की सिचुएशन आ सकती है वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता इसीलिए समभाव ही ब्रह्म की स्थिति होती है न प्रहृष्येत प्रियप्य प्राप्य द्विजेत प्राप्य चा प्रिय स्थिर बुद्धिमूढ़ो ब्रह्म विद ब्रह्मणि स्थित जो पुरुष अच्छा होने पर खुश न हो बुरा होने पर परेशान न हो उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है स्थिर बुद्धि का मतलब हुआ जिसकी बुद्धि स्थिर है कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो फैसला जल्दी और सही लिया जाएगा और अगर विचलित होगी तो यहां वहां भागेगी तो फैसला भी देरी से और गलत आएगा स्थिर बुद्धि ही आपके मन के संशय और शक को भी दूर करती है और तभी आप बनते हैं संशय रहित यानी डाउटलेस दोस्तों मन से शंका अगर दूर हो जाए तो निश्चय की स्थिति आती है बाह्य स्पर्शक्तात्मा विन्द्यात्मत सुखम सब्रमु तात्मा सुखु ते धन धान्य खाना अपनों का प्यार महंगी चीजें ये सब बहुत ही आनंद देती हैं दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है इसीलिए तो हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं अब अगर आपको ये बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सबसे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है तो दोस्तों क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे जी हां भगवान कृष्ण की भगवद गीता वही बता रही है बाहर की चीजों से ज्यादा जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है सच्चा ज्ञानी वो ही है उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते ये ही संस्पर्श जा भोग दुख यो नंतवंत कौनते ये शु रमते बुध आंखें देखती हैं कान सुनते हैं जीव स्वाद बताती है त्वचा स्पर्श करती है इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है इन्हीं सब से हमें सुख मिलता है एकदम गलत जी हां एकदम गलत हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है ना। कृष्ण बता रहे हैं कि असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट कृष्ण बताते हैं कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है इसलिए दोस्तों इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान हैं यानी कि खत्म हो जाते हैं इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते शक्नोति हे व्य सो प्राशरी विमोक्षण काम क्रोधोद्भव वेगम सयुक्त स सुखी नर हम में से जो भी मरने से पहले इस शरीर के नाश होने से पहले ही अपने काम क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है कृष्ण कहना चाहते हैं कि समय थोड़ा सा है समय पूरा होने के बाद तो मर ही जाना है उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि मिलेगी शायद कुत्ते की पक्षी की गधे की घोड़े की किसको पता तो मरने से पहले ही अगर अपने मन पर विजय पालोगे अपने काम क्रोध से पैदा होने वाले भावों को संभाल लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा वरना जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा लगा ही रहेगा योत सुखोतरारामस तथात ज्योति रेव योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकता है जो अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर उसमें ही खुश रहता है जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है भगवान कृष्ण उसे ज्ञानी मानते हैं बाकी तो बस हैं और अगर वो भी नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं लेकिन दोस्तों इन सब बातों का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना है अरे कर्म तो करना ही है भाई उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं लभनते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कलम छिन्न धाता जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है वे पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती शांति मिलती है संतोष में उसी तरह से बाहर की चीजों में जो आनंद है वो झूठा है असली आनंद आपके अंदर है अपने अंदर मन में दूसरों की भलाई में जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है और इन बातों के कहे अनुसार चलता है उसी को अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है काम क्रोध वियुक्ता यती नाम यथ चेतसा ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्म दोस्तों ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ लेकिन मन को कैसे जीता जाए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके जब भी आप बेहद ज्यादा गुस्सा होते हैं तो आपको पता लगता है बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं तो भी पता लगता है बस इसी अति को रोकना है यही वो भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है काम क्रोध पर तभी विजय पाप आएंगे जब मन में प्रण करेंगे कि विजय पानी ही है सोचेंगे ही नहीं तो कभी कुछ होगा ही नहीं दोस्तों और जिस दिन ऐसा हो गया तो सोच लीजिए आपके अज्ञान पर से पर्दा हट रहा है और आप ब्रह्म के पास हो रहे हैं स्पर्शान कृवा बहिर् बाह्यांश चक्षुशरे भ्रुवो नौसमौ न साभ्यचारिण यते मनोबुद्धिमुनिर्मोक्षण विगतेछा भय क्रोधो यदा मुक्त सह दुनियादारी को भूल बाहर के विषय भोगों को छोड़ के आंखों की दृष्टि को माथे के बीच में स्थित करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए इसे ही प्राणायाम कहते हैं यह एक माध्यम है ध्यान में जाने का अपनी इंद्रियों को वश में करने का जिंदा रहने के लिए अपने आप सांसें तो सबकी चलती हैं अपनों को औरों से अलग करिए दोस्तों अपनी आती और जाती हुई सांसों को नियंत्रण में करिए तभी आप अपनी इंद्रियों मन और बुद्धि को जीत पाएंगे तभी आप इच्छा भय और क्रोध से छूट पाएंगे और इसी से ही आपको मुक्ति मिलेगी भोक्ता रज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सर्वभूतानां दम सर्वभूता अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं जो उन्हें बहुत प्रिय है वो कहते हैं कि जो यज्ञ करता है और सेक्रीफाइस करके मेरे कहे पर चलता है अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूं दोस्तों कृष्ण को आप भगवान भी मान सकते हैं या उन्हें आप शांति भी मान सकते हैं उनके कहे पर चलने में हो सकता है आपको भगवान मिले या हो सकता है आपको शांति मिले और इन दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है जिस दिन भगवान की सच्चाई मिल जाती है उससे बड़ी शांति और कोई हो ही नहीं सकती तो दोस्तों यह था अध्याय पांच इसमें कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए बताया कि सन्यास योग और कर्म योग दोनों ही रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं लेकिन कर्म योग कुछ विशेष है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की कड़ी है यह भगवद गीता तो दोस्तों अध्याय छह में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेन्द्र भारती को आज्ञा दीजिए जय श्री कृष्ण